की की की जय जय जय स आश्रम की जय परूजी श्री बड़े बाबाजी महाराज की जय श्री आयु गणि गो जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल लक्षण दि गोविंद जय जय आ रमि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय रामानुज हरि गोविंद जय जय रामानुज जय जय गु जय जय गुरक्ष्मी मगण हरि जय जय श्री जय जय गु हरि लाल नमो सत्यवती श्रीकृष्णाक्षर तस्य हरे पद्मलम् वन्दे श्री चंद्र देवत्स्यो वन्दे हाँ श्री गोरु श्री पद्मलम् श्री गोरु कृष्णाय मिश्चयो श्री गोकर्मु साक्षर जागरु साहब ना रघुनाथां श्री तंदार मुसलियो साहब ने तब साहब का पर्यटन सहित श्री कृष्ण चंद्र देवत्व श्री राधा श्री राधा सागर लय ताशी विशाखामुग्धानिश्चय वन्दे कृष्णवरारिं हिन्दुं अम्ब्यस्लिमवर्गीं पुरुषाम वक्षो परिनीक्रदे विरसिकि भुंग राजपदां काशिहिरं कलिशमूयो वरदते कस्तुमुद्रां हिलिमा श्रीगंगं लक्षत्रकान्त बहिरि इंद्रिय आज माधवते नारायणं नमोस्तुते नरपूजिते नमोक्रो दिभि सरस्वती व्यास तपोज्ञेयनीरे वाछात्रस्तु तो भेश वासु दुर्गा ई मुझको प्रपामम पावनभ्यो विष्णुने विभू नो नमः हे श्री समागम प्रभु कराम राशी हे कुदुर्गा जनय दयावमो हे भक्ति उपते रघुनाथ रास्व श्री जीव में गुरु का दयांत्र गुरु शरणं बिहारी लाल की जय परुद श्री प्रेम आपका शक्ति में एक गुण है कि वे सम्मित शक्ति से युक्त तो होकर गए अर्थात तुम में अपने आप को प्रकाशित करने की आधार्मिक शक्ति में अपने आप को प्रकाशित करने की प्रवृत्ति है क्षमता है अर्थात आधार्मिक शक्ति समित शक्ति से युक्त रहती ज्ञान आधार माने आनंद आनंद शक्ति ज्ञान शक्ति से युक्त होकर रहती है और और ज्ञान इनकी सर्वोच्च पराकाष्ठा इनका संपूर्ण समूह। वो यदि कही विराजमान है तो वो श्री राधा रानी ही है श्री राधा राधा रानी स्वयं स्वर्म, आधार स्वरूपा है और अपने आनंद को प्रकट करने की भी उनमें अपूर्ण रूप से सामर्थ्य रह सारित सारित्नि की सारे आधारणी राधान। उस राधारणी आल्त्मी का सार वह प्रकट होगा है सम्मित शक्ति के साथ तो ज्ञान का सार विश्व आधारणी आल्त्मी और ज्ञान इन दोनों की सार भी श्री राधा वे श्री राधा ने कहीं एक अंश रूप में जो आनंद को श्रीमद गुरुदेव के माध्यम से जब शिष्य गुरुदेव के चरणों का आश्रय ग्रहण करता है तो श्री राधा ने अपने उस आनंद और ज्ञान के सार को सार्कों में मतलब तो सार के एक बहुत छोटे से अंश स्वयं है सारों का और सार का एक छोटा सा अंश जो है उस एक एक एक भूत तो बहुत बड़ी चीज है उसके उसके को, को श्रीमद् के माध्यम से साधक के हृदय में विराज करते हैं दीक्षा काल होने का दीक्षा होने का और उस समय वो आल्हात्मी शक्ति जो ज्ञान शक्ति जो सर्वोत्तम होकर के श्री मंदिर में रूप है वह कहीं करके मन में विराजमान उठाती है अर्थात आल्हात्मी शक्ति भाव रूप बनकर के स्थायी भाव रूप बन करके हृदय में आ गई श्री गुरुदेव ने कृपा की भ्र आधारभूत हुआ यह हर एक जीव में नहीं हुई जीवों में किसी एक जीव में कभी श्री कृष्ण कृपा से श्री राधा की कृपा से कभी गुरुदेव के माध्यम से एक भक्ति लता का जो बीज है वह बीज हृदय में आ है। भाव रूप में वह प्रेम भक्ति के हृदय में विराजमान होता है सामान्यतः भाव को माना जाता है बुद्धि की एक वृद्धि, महातत्व की एक वृद्धि। परंतु श्री राधा रानी की एक वृत्ति मातृत्व तो माया बुद्धि का एक है वो तो एक माया का राधा रानी तो माया है नहीं तो भगवत प्रेम है और वो चुनमय प्रेम भाव रूपए वह साधक के हृदय में कृपा करके कृपा के द्वारा कभी आधुर्भूत हुआ तो आधुर्भूति मनोवृत्तम ब्रजंती तत्वता उस समय वो श्री राधा रानी का एक अंश आनंद का एक अंश वह तत्व का मैंने मन के भाव बन गया बन गया मन का एक भाव बन गया वो कहीं मूर्त रूप नहीं है वह कहीं एक भाव रूप में मन में आकर के विराजमान हो गया अब भाव सोया हुआ जब धाम का दर्शन किया अथवा कृष्ण नाम को सोना अथवा किसी वैष्णव का संग्रह अथवा जन्माष्टमी झूल तीज रथ यात्रा स्नान यात्रा चंदन यात्रा जैसे किसी अवसर की प्राप्ति हुई काल की प्राप्ति हुई अथवा कहीं श्रीमद्भागवत जैसे ग्रंथ प्रेम प्रतन जैसे ग्रंथ उन ग्रंथों का संग प्राप्त हुआ किसी महापुरुष का संग प्राप्त हुआ तो महापुरुष का संग प्राप्त होने पर सोया हुआ जो स्थायी भाव है कृष्ण रति हुआ स्थायी भाव जागृत हो जाएगा उत्पन्न नहीं होगा उसका अनुमान भी नहीं होगा उसकी भावना भी नहीं की जाएगी बल्कि उसकी अभिव्यक्ति रस शास्त्र में ले चार सिद्धांत उत्पत्ति अनुमिति कहीं भावना भावनावाद और अभिव्यक्तिवाद तो जो सोई हुई वस्तु है वो ही कहीं जग गई वो ही अभिव्यक्त हो गई तो अभिव्यक्त होकर के वो स्थाई भाव कहीं सामने आया और जैसे ही वो स्थायी भाग जाता वैसे ही श्री कृष्ण और कहीं कारण नहीं रहेंगे कृष्ण को अहम कहने लगेंगे विभाग साधक की जो चेष्टाएं हैं वे कार्य नहीं रहेंगे साधक का रोना विलाप करना प्रार्थना करना ये चेष्टाएं नहीं रहेंगी बल्कि ये इनको हम कहने लगेंगे अनुभव और उसमें जो दीवता उसमें जो उत्सुकता उसमें जो आनंद विस्मय ये सारे भाव आए ये भाव नहीं होंगे बल्कि इनको हम कहने लगेंगे संचारी भाव तो विभावन व्यापार अनुभवन व्यापार और संचरण व्यापार उन वस्तुओं में आ जाएगा और वे कार्य कारण सहयोगी न करके उनको अब हम कहने लगेंगे विभाव अनुभाव संचारी और इन विभाव अनुभाव और संचारी भाव से ज्यादा हुआ जो स्थाई भाव है वह कहीं पुष्प तो होगा जैसे दही था उस दही में किसी ने मीठा आम भी मिला दिया उसमें किसी ने काली मिर्च भी डाल दी उसमें मिश्री भी डाल दी उसमें थोड़ी सी सुरंध भी डाल दी और जैसे जो बेस था, तो था वो था दही पंत वो दही आम सुरंध मिश्री काली मिर्च और सारी वस्तुओं को मिलकर के रसाला बन गया इसी प्रकार सोया हुआ जो स्थायी भाव है वही स्थायी भाव के कारण कार्य कारण या तो पहने को बने विभाव अनुभव और संचारी भाव और इन विभाव अनुभाव और संचारी भावों के संयोग के कारण वह स्थायी भाव रस अवस्था को परम आस्वादनी अवस्था को प्राप्त हो गया और वह उस साधक के हृदय में स्वप तटस्थ भाव को समाप्त करने में समर्थ हो तो जाएगा स्व पर तटस्थ भाव का समाप्त तो होने का तो एक शब्द पे यदि कहेंगे तो वो कहेंगे घटनावरण का आत्मा की घटनावरण का उसको प्राप्त होगी मगर अभी तक आत्मा के ऊपर एक कंसीलमेंट था एक आवरण था वह आवरण उसका दूर हो वरण क्या होता है हम कोई भी कार्य करते हैं उस कार्य में कहीं ना कहीं हमारे हृदय में तीन भावनाएं रहती है। ये, मेरा है ये तेरा है ये शत्रु का है स्व पर तटस्थ ये किसी का होगा हमें क्या पता तो जहां स्व तटस्थ तो भाव रहेगा जब तक तब तक हम कहीं न कहीं आवरण से युक्त है परंतु कभी किसी वस्तु का वर्णन इस कुशलता के साथ में करता है कि वस्तु वह स्वर तटस्थ नहीं रहती है बल्कि वह स्व तटस्थ से मुक्त होकर के साधारणीकृत हो जाती है उस साधारणीकृत होने पर उस एक ही वस्तु के साथ में प्रत्येक ऑडिटोरियम में बैठे हुए सैकड़ों आदमी हैं रंगमंच पर किसी नाटक का दर्शन कर रहे हैं और तो सबके साथ सब साथ उस पात्र के साथ में एक हो हैं तक पिता और ये भी एक साथ एक पास पास घर अभिमान होकर के रंगमंच में दुष्यंत और शकुंतला उनके प्रेम व्यवहार को जब देखते हैं उनके अभिज्ञान शांतल नाटक को जब देखते हैं तो वे भी के साथ में या श्रुदरा के साथ में कभी दुष्यंत के साथ में कभी श्रुदा के साथ में कहीं ना कहीं हम अपने मन को मिलाकर के एक कर लेते हैं और जो मन को मिलाकर के एक करना करन, इसी कर लेना इसी का नाम है साधारणीकरण चंद्रलाइजेशन इसी का किसी भी काव्य के आनंद को हम लोग लेते हैं यहां तक के जिन परिस्थितियों को हमने कभी देखा नहीं विदेश में हम कहीं गए नहीं कि कैसा जीवन है वहां से हमको परिचित नहीं है परंतु किसी भी पात्र को लेकर के जैसा कभी ने वर्णन किया उसी कवि के वर्णन के साथ साथ हम अपने आप को एक साथ मिला लेते हैं और मिला करके उनके साथ में उस पात्र के सारे भाव हम अनुभव कर लेते हैं क्योंकि मानव मन सिद्धांततः एक है। इसलिए मानव मन के सैद्धांतिक एकता के कारण मानव मन एक है साइकोलॉजी तो एक है इसलिए जो भाव है दुष्यंत शकुंतला ला रहा दुष्यंत के प्रति जो भाव है हमने चाहे हम पुरुष है या स्त्री है कोई भी नहीं इससे कोई मतलब नहीं हमने अपने आप आपको शकुंतला के साथ में मिला लिया हमने अपने आप को तो श्री सीता जी के साथ में मिला लिया श्री के साथ में मिला लिया अब का श्याम सुंदर जो भाव है उस भाव का हम आस्वादन कर दिया कभी इस प्रकार से वर्णन करता है कि वह आवरण भंग कर देता इसकी प्रक्रिया आवरण भंग का तात्पर्य है स्वपर तटस्थ भाव इनको वह समाप्त कर देता है स्वपर तटस्थ भाव समाप्त होगा तो रस की प्राप्ति होगी स्वपर पर तटस्थ भाव समाप्त नहीं होगा तो हम रस को प्राप्त नहीं करेंगे हम काम या पैशन को काम में और रस में अंतर यही है कि काम में आवरण भंग नहीं होता और आवरण भंग न होने के कारण स्वपर और तटस्थ ये मेरा है ये शत्रु का है ये तटस्थता यह भाव बना रहता है जबकि आपने पर हम उस पात्र के साथ में मानसिक दृष्टि से साइकोलॉजिकली मनोज्ञान की दृष्टि से मिल करके एक हो जाते हैं और उसके भाव का हम आस्वादन प्राप्त करने अब श्री भक्ति काव्य की एक विशेषता है कि वहां पर तो कभी की आवश्यकता पड़ेगी यदि कभी ठीक ठाक है तब तो हमारी रसानुभूति होगी और यदि कभी उल्टा सीधा है उसमें कहीं यूनिटी ऑफ टाइम यूनिटी ऑफ प्लेस यूनिटी ऑफ एक्शन नहीं है, है। अनुमिति नहीं है तीन अनु नहीं है तीन अनुमितियां तीन, तीन थ्री यूनिटीज उसमें नहीं है उस पात्र के साथ में फिर अपना मन नहीं मिला है। और उसके परंतु तो कृष्ण कृष्ण भक्ति भक्ति की एक विशेषता है कि कोई मनोविज्ञान के द्वारा दिया गया महात का एक अंश को है नहीं माया का एक अंश को है नहीं वह तो कृपा के द्वारा प्राप्त हुई है श्रीमद् गुरुदेव की कृपा के द्वारा उसकी प्राप्ति हुई है इसलिए यदि किसी भक्त के सामने कुछ ने इतना नाम लिया कुछ ने नाम सुनते ही अरे श्री राधे इतना सुनते ही उसके पास में उसके हृदय में रस की निष्पति हो गया ना तो विवाह का वर्णन किया गया है वहां पर ना अनुभाव का वर्णन किया गया है ना संचारी का वर्णन किया गया है ना उनका परिपात मिलाया गया है उनका उनको जगाने का प्रयास किया गया है केवल किसी ने राधा नाम लिया और राधा कहते ही श्री प्रिया जी के सारे गुण अपने आप कल्पना के द्वारा साधन के हृदय में चले आएंगे। श्री राधिका की प्यारी हैं प्यारे हैं श्याम सुंदर वे श्याम सुंदर में उपस्थित हो जाएंगे श्रीमदावन धाम में उपस्थित हो जाएगा सखीगढ़ में उपस्थित हो जाएंगे और जो संचारी भाव है वे संचारी भाव भी हर्ष चिंता निर्मेल ये जितने भी संचारी भाव है ये भाव भी अपने आप उपलब्ध हो जाएंगे तो, तो भक्ति कार्य में सब एक कभी की की स्किल जरूरत नहीं है भक्ति में क्योंकि साधक का भक्त का हृदय इतना निर्मल है कि उसने तनिक कृष्ण नाम सुना और उसको रस की पूरी सामग्री उसे प्राप्त हो जाएगी जब आवरण होता है उस समय जैसे वेद्यांतर स्थिति प्राप्त तो होती है, किसी प्रकार काव्य को पढ़ते श्री भक्ति के समय भक्ति साम्राज्य में प्रवेश करते समय साधक की भी विगलित वेद्यांतर स्थिति विगलित माने समाप्त हो गई है वेद्यांतर माने किसी दूसरे विषय ये है पराया है हैस है ये जो स्थिति है ये स्थिति उसकी समाप्त हो जाती है और ये स्थिति समाप्त होकर के वह उस रस का आस्वादन प्राप्त कर लेता है तो भक्तिक आदि में एक विशेषता दी जहां विघनित विद्यालय स्थिति हुई उस विघन विद्यालय स्थिति में फिर जो मर्यादा है, जो वर्जनाएं हैं ऐसा तो करो ऐसा मत करो इन वर्जनाओं से वो डू एंड से वह अपने आप मुक्त हो जाए जितनी भी वस्तुएं फॉर्मेटिन है जिनको मना किया गया है ऐसा मत करो उन सारे निषेधों से सारी विधियों से विधि निषेध से भी वह परे होकर के विराजमान हो जाता है और उसका एकमात्र लक्ष्य कृष्ण रति ही रह जाता है तब उस कृष्ण रति की अधर्म हो जाएगा धर्म धर्म हो जाएगा अधर्म झूठ हो जाएगा सत्य सत्य हो जाएगा झूठ अपमान हो जाएगा सम्मान सम्मान हो जाएगा अपमान श्री लुकुंज मंदिर में विष्वासेश्वरी उनके साथ में यही होता है कि वे में उस समय प्रक्रिया चेतस्त यूरिप्य अद्वैत प्रतिपादकायूर स्नेहाय तस्म सुन के उस स्नेह को प्रणाम है जिस स्नेह में जब विगलित स्थिति हुई और प्यारे के प्रेम में ही स्वपर तटस्थ का त्याग करके जब प्यारे के सुख को ही जीवन का लक्ष्य मान लिया गया उस समय पर भवती श्री किशोरी जी शाम सुंदर नुकुंज मंदिर में पथार रहे हैं उनको देख करके भी और ऐंठ करके बैठ जाएंगे अपने चरणों को विस्तृत करके वहां पर संकोच में उठ करके खड़े होने की जरूरत नहीं है पर बैठे-बैठे ही प्रक्रिया जहां अभ्युत्थान हो जाता है प्याले का स्वागत हो जाएगा रे शब्दों में भवे भगवत भी अरे लो अरे चंचल आगे आगे ये रे कहकर की जो बोलना वही आप श्रीमान इनका बन जाएगा तू कार्य की जो बोली वही आदर की बोली बन जाएगा। ये शब्दों तो तो को जाएगी प्रसंग और देता प्रसंग में रे कहकर के बोलना वही आपका वाचक बन जाएगा स्तुति का वाचक बन जाएगा अचे लाभते व्रव्यस्त मूल जहां प्यारे को प्राप्त करके अपने पुराण को भी रुकाने की अभिलाषा उपलब्ध हो जाए जब सखी आकर के श्री दुष्वानंद सूचना देती है कि शाम सुंदर आए तो सखी के ऊपर इतनी निहाल हो जाती है बोले तो अरे कितनी सुंदर तले मुझे सूचना दी अरे ले ले ऐसा कहकर के अपने गले का हार उतार करके सखी को पहनाने लगती है सखी कहती है अरे सखी रहते जब प्यारे आएंगे तब फिर क्या लुटाएगी अभी से यदि अपने मन प्राण हंग सबको मेरे पर ही नौछा कर देगी मुझे ही दे देंगी दे दे तो फिर प्यारे आएंगे उस समय भी तो कुछ देगी, उस समय फिर क्या देंगे इसलिए अभी देने की जरूरत नहीं है प्यारे आ गई है तो जहां चित्त चेतस्पुष्य लाभते हो द्रव्य भूल व्यय द्रिव्य का भूल को प्राप्त हाँ। करने के लिए, परिव्या को प्राप्त करने के लिए और क्रिया द्वैत को प्राप्त करने के लिए काम वाला जो प्रेम है उसको पराम पिछले प्रसंगों में उसको स्मरण कर कौन कितना बड़ा भक्त है किसका इसका पैमाना क्या है क्या है? क्या है, जिसमें जितना द्रव्यांग जितना क्रियांकित और जितना भावित है वो उतना ही बड़ा भक्त है सर्वभूत भ्रमण महात्मा सारी प्रकृति में अपने भाव को जो देखे और तो प्रकृति के कड़क में अपने प्यारे का दर्शन करें प्रेम का भागवतोत्तम का गुण है ज्ञानी का जैसे गुण है जैसे भागवतोत्तम का भी गुण है ज्ञानी जो भागवतोत्तम के प्रेमी के गुण एक हो जाते तो दृष्टि में अंतर है परंतु उनका व्याहरिक जो स्वरूप है वो तो एक पूजा तो दिव्या का तात्पर्य विश्व को एक तनिक सी छोटी सी एक फूल की कली भी मिल जाए तो विचार करती हैं आप इस कली को तो श्याम सुंदर को सजाने पर श्याम सुंदर की पाग की जो तेज है उन पार के पेच के साथ में इसको के लगाओ तो कितनी सुंदर लगी लगेगी तो द्रव्य का कहीं ना कहीं ठाकुर के लिए प्रयोग जितना अधिक प्रेम होगा उतनी ही ये भावना बढ़ेगी कि जितनी भी मेरे पास में वस्तुएं हैं उनका प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में कैसे शांत सुंदर के लिए प्रयोग किया जा सकता है गया तो गया। क्रिया कथा है मेरी जितनी भी चेष्टाएं हैं वो प्यारे को हर चेष्टा कहीं न कहीं सुख देने वाली हो यहां तक कि मैं जो स्नान मैं जो श्रृंगार अपना कर रही हूं वो भी प्यारे को सुख देने वाला है योग या क्रिया कर रही है स्वयं श्रृंगार धारण को उसके द्वारा आनंदित हो रहे हैं शांति ये क्रियात्व तो द्रव्या क्रियादय और भावाद्वी का तात्पर्य है जैसे मैं के में हूं। ऐसे से तू तो क्यों कर रही है क्या तू भी हमारी तरह है जब व्याप्त है ये अपने भाव को प्रकृति में व्याप्त देखना तो भाव क्रियाद्वैत और द्रव्या ज्ञानी इसको कहीं निज भाव जो उपाधि भाव है उसकी समाप्ति के लिए प्रयोग करेगा परंतु भक्त की सेवा के लिए एक भाव करता है ये उसकी विशेष तो यहाँ पर यदि प्याले की सेवा करते हुए बिगड़ित वेद्यांतर स्थिति होने पर साधक यदि भूल जाता है तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं, नहीं है और ये इस प्रेम रूमि नगर का एक विशेषता है इस प्रेम रूमि नगर की एक फीचर्स है कि यहां पर विस्मरण एवं स्मरण अन्य वस्तुओं का भूल जाना वही स्मरण हो जाता है विस्मरण ही स्मरण बन जाता है इसी के लिए एक बात कह रहे हैं कि श्री कृष्ण आप अपनी द्वारका की सभा में विराजमान उसी समय जलासंध की कैद में बंद बीस हजार राजाओं ने एक दूत को भेजा और वो दूत आया द्वारका में श्रीकृष्ण की सभा में कृष्ण तो को प्रणाम करते हुए कह रहा है कि मैं बीस हजार राजाओं का संदेश बाहर बनकर के आया हूं उन राजाओं ने यह प्रार्थना की है कि कृपा करके हमको आप जरा संध के कारागार से मुक्त करें सब लोग एकदम प्रसन्न हो गए हम जरा के साथ में युद्ध करेंगे यादव तो यादव जाति बड़ी वीर रही है और उसमें है इसलिए सब बोले कि श्री कृष्ण के लिए कोई भी वस्तु तो दुर्लभ नहीं है चलो आज ही युद्ध कर युद्ध करने के लिए हम तैयार होना है हमको आदेश दें श्री कृष्ण को जानने की जरूरत नहीं है हम युद्ध करेंगे कृष्ण अभी चुप रहे कुछ नहीं बोल रहे हूँ हाँ कुछ नहीं कर रहे हैं जान रहे हैं कि जरा संघ में बहुत अधिक बल है कोई ना कोई उपाय करना पड़ेगा कितने नहीं श्री कृष्ण ने देखा आकाश में कोई तारा चमक रहा है कितने देख रहे हैं कि वो तारा कहीं पास आगे भी चला जा रहा है तब लगा अरे तारा नहीं है ये तो कोई मनुष्य की आकृति दिख रही है कितने में ही श्री नारद कृष्ण की सभा में उपस्थित हो गए उस समय सबने जब द्वार पर आ गए तब मैं अरे ये तो नारद आए हैं सब उठकर करके खड़े हो गए तो महाकवि शिशुपाल बल अपनी महाकाव्य में कर कर रहा है के पुरा, तत तार करते हैं प्रभु प्रभुर विभक्तामान क्रम अमे बोधे स्व जब श्री नाग जी दूर थे उस समय चय कोई प्रकाश का पुंज मात्र दिख रहा जब और पास आ गए नारिचे तो समय दृष्टि और स्पष्ट हो गए उस समय शरीरता करते ये कोई शरीर धाराधारी है यह दिखते लगा जब और पास में आ गए तब तो पहचानने में आ गए ये तो पीली जटाओ से युक्त सुंदर नारद है आपको हुए में तुलसी की माला उनको धारण किए हुए में तुलसी की माला इनके रुद्राक्षणों को धारण किए हुए ये को तो श्री नारद है जटा मंडल से युक्त धारी नारद है यहां पर ऐसा नहीं समझना चाहिए कि वह जो स्थल है उसका आश्रय सूक्ष्मी होता है यह या नियम यहां पर नहीं ये है सर्वत्र यह नियम रखता है कि स्थूल सूक्ष्म का आश्रय लेकर के विराजमान लेता है सूक्ष्म स्थूल का आश्रय लेकर के नहीं लेता है स्थूल नहीं हो तब भी सूक्ष्म रह सकता है परंतु सूक्ष्म ना हो तो स्थूल नहीं रह सकता है यह एक सामान्य नियम है परंतु भगवत चरित्र में यह नियम लागू नहीं होता क्योंकि भगवत स्वरूप में देह देही व्यवहार है ही नहीं। इसलिए ये कहना कि उपाधि को कोई प्रधान लाने ज्ञान जब कह देंगे कि उपाधि को तुम प्रधान डाले हो और जो आत्म तरफ है उसको प्रधान नहीं मान रहे हो तुम जो उपाधि है जो स्थूल है उसको तो प्रधान मान रहे हो और जो आत्म तत्व है उसको प्रधान नहीं मान रहे हो पंत ऐसा भगवत में इसलिए लाभ नहीं होगा तो स्वरूप में देह देही का कभी भी विभाग है नहीं। वहां पर जो देह है वही देही। ऐसी स्थिति में श्री भगवान के साथ में ये जो दृष्टांत है ये दृष्टांत एक तत्व में है नारद के लिए दृष्टांत हो सकता है कि का जो अपना आत्म तत्व है उस आत्म तत्व का प्रकाशन करना के लिए पहले स्थूल शरीर आया स्थूल शरीर धीरे धीरे जब दूर था तो वो सूक्ष्म या सूक्ष्म या सूक्ष्म होकर के स्थूलतन स्थूलत और स्थूल होकर के वहां क्रमशः दीख रहा था परंतु भगवत स्वरूप में ऐसा मानना उचित नहीं होगा भगवत स्वरूप में है ही नहीं के शरीर को स्थूल समझ करके कोई समझे उचित नहीं है ज्ञानी जन यह कहीं भ्रम में पड़ जाते हैं ये गलती कर बैठते हैं कि भगवान के, के स्वरूप को वे मांग करके स्थूल मांगने लगते जबकि भगवत स्वरूप में स्थूल और सूक्ष्म का भेद है ही नहीं वहां पर उपाधियों, इनका भेद है ही नहीं। ऐसी स्थिति में वो पदार्थ जो कि सर्वाश्रक है वह चाहे तो अपने आप को प्रकट करे चाहे तो अपने आप को प्रकट की इच्छा है वे किसी के सामने को प्रकट करें किसी के सामने अपने तो तो सेठ जी की इच्छा है ऐसे ही श्री कृष्ण उनमें और उनके स्थूल शरीर में कोई अंतर नहीं है वहां स्थूल सुख का भेद नहीं है भगवत स्वरूप चिन्दन ही होकर के विराजमा आप उस में ताकि महिमा को तो भगवान भक्तों के सामने तो पूरी तरह प्रकट कर देते हैं योगियों के सामने कुछ कुछ प्रकट करते हैं और ज्ञानियों के आगे प्रकट नहीं करते हैं केवल तत्व रूप में ही उनका भोग होता है तो ब्रह्मी परमात्मे की भगवान कि शो ब्रह्म परमात्मा भगवान तीन रूपों अपने आप को प्रकट करते हुए मेरा भगवत स्वरूप ने यह कहना कि स्थूल सूक्ष्म का आश्र लेकर के बदाय होगा ये नियम ये व्याप्ति यहां पर नहीं चलेगी यह व्याप्ति यहां पर मान्य नहीं होगी क्योंकि भगवत स्वरूप में स्थूल और सूक्ष्म इनका भेद है ही नहीं भगवान का स्वरूप और भगवान दो तो अलग अलग वस्तु नहीं है हम लोगों का शरीर अलग है आत्मा अलग वस्तु है शरीर है। है। है। तो तो तो उपाधि और उपाधि है परंतु भगवत स्वरूप में उपाधियों उपाधे का अंतर नहीं है वहां पर जो उपाधि है वही उपाधि होकर तो के विराजमान है तो तो एक एक होकर के का स्मरण करते हुए में स्थिति हो जाए, इसमें कोई की बात नहीं है। तो प्रेम में साधक जब सब कुछ भूल रहा है तो यह भूलना सब कुछ वस्तु हो जाएगा तो लालच आए तो लालच को पहले ज में देखा अर्थात तो मानो नाल ने अपने स्वरूप को प्रकट नहीं किया फिर और पास में आ गए तो कुछ आकार दिखा जब एकदम पास में आ गए तो नाल पहचानने में आ गए यह नहीं था जिस समय तेज दिख रहा था उस समय नाल का शरीर नहीं था नारद की पीड़ा उस समय भी थी मालक उस समय भी जताया उस समय भी थी हमको तो दीख नहीं मिली उसमें डिस्क्रिप्शन प्राप्त नहीं हो रहा था परंतु उनका शरीर पहले भी था ऐसे भगत को सदा है तो श्री भारत जब आए नागद ने कहा कि युधिष्ठिर महाराज की एक अभिलाषा है कि कृत राजेन्द्र गोविंद राजस्वेर पावनी वे राजस्व यज्ञ के द्वारा आपकी पावनी विभूतियों का सेवन करना चाहते हैं ये क्या झगड़ा में पड़ रहे हैं दादा विभूति का प्रदर्शन करने से क्या मिलेगा उनको कोई का में झमेरे के काम में कहा पड़ेंगे क्या रखा है बोलो नहीं नहीं वे ये दिखाना चाहते हैं कि कोई कितनी भी दुर्लभ से दुर्लभ बस अभिलाषा कर ले यदि कृष्ण कृपा है तो एक भक्त असंभव कार्य को भी कर सकता है तो वे आपके मन पर यज्ञ करना चाह रहे हैं अपनी मेहमा को स्थापित करना उनका तात्पर्य नहीं है राय यज्ञ करने का एक कारण आपके मेहमा को वे जन को दिखाना चाहते हैं कि कृष्ण की कृपा हो तो एक मामूली सी व्यक्ति एक अकिन साधनहीन व्यक्ति भी राजसूय राजस्व जैसे विशाल इवेंट को विशाल आयोजन को कर सकने में समर्थ हो सकता है ये को दिखाना है तो दूसरा उनके हृदय में भाग है कि द्वारका का वैभव कहना क्या वैदिक कृष्ण कभी कभी हमारे यहाँ पर भी आते हैं इन अपनी से मिलने के लिए द्वारका जैसा वैभव हमारे पास में है यदि हम हमारे पास में भी द्वारका जैसा वैभव हो जाए तो कृष्ण को यहाँ रहने में कोई भी असुविधा नहीं होगी मैं अनकम्फर्टेबल नहीं करेंगे, करेंगे, वे अपने आप को सहज जैसे द्वारका में रहते थे वो सारे वैभव यहाँ पर भी तो मेरे पास वैभव सेवा सेवा देना चाह रहा है जगत को उद्देश्य देना है मैसेज देना है कि राय इसलिए किया जा रहा है की जगत के लोगों घबरा यदि कृष्ण सेवा की तुम्हारे घर में कोई है तो अभिराषा आवश्यक पूरी ठाकुर करेंगे अपने साधनों की सीमाओं को तो के करके होने की कोई आवश्यकता नहीं और दूसरे ये दिखाना चाह रहे हैं कि मैं कृष्ण की परिपूर्ण रूप से सेवा करूं और किसी तरह से श्री कृष्ण की महिमा कृष्ण सर्वोत्तम है उनका ही पूजन करके राष्ट्रीय अवधि में जहां पूजा, पूजा में श्री कृष्ण कृष्ण की का करके, की महिमा महिमा का को जगत के सामने कर इसलिए राष्ट्रीय का इन्होंने आयोजन किया श्री कुंती जी का बड़ा आग्रह श्री कृष्ण बोले ठीक है जब राजसूय राजसूय राजसूय करना चाह रहे हैं तो तक तक जाएगा तब तक हो नहीं सकता। का विधान बहुत लंबा चौड़ा है, बात और समय भी है। और समय भी टाइम भी बहुत लगता है एक सुपारी भी रखनी है तो उसकी पूरी प्राप्त होकर के फिर सुपारी रखी है ये नहीं है कि और अच्छे चढ़ा दिए तो बस होगी ऐसा नहीं वहां पर पूरी एक चीज का पूरा पूरा विधान जो भी प्राप्त है वो पूरा विधान करना पड़ता तो उसमें बहुत समय लगता है और इतने दिन तक नियम को बताना ये बात ठीक होता है परंतु तो श्री कृष्ण मन में कर रहे हैं कि रायसो यज्ञ के बहाने अब हम जरा संघ को जीतेंगे जी ने सलाह भी मिले की महाराज तो आप ईश्वर है और ईश्वर की डिक्शनरी में इम्पोसिबिल असंभव कोई शब्द हो ही नहीं सकता फिर भी व्यवहार की दृष्टि से यदि मैं कहूँ तो ये कहूंगा कि जनासंघ को सेना के लेकर जीतने में जन हानि और धन हानि दोनों तो ही बहुत ज्यादा चतुराई ये है कि साप मरे और लाठी टूटे चतुराई है साप को तो मानना ही है पर लाठी में नहीं टूटनी चाहिए लाठी टूटे और यूक्रेन नश्को हो गया तो, तो क्या चलता है बर्बादी हो गया तो खुदा ने ठीक थी, है ऐसी लड़ाई चले तो उसका बर्बाद लाठी नहीं हुए ऐसी भी स्थिति हो सकती है तो उस स्थिति में दोनों स्थिति ऐसी होनी चाहिए कि पर शत्रु का हो गया कम कम है वह अपना से उसके लिए एक बड़े चतुर व्यक्ति का आवश्यकता है दोनों आम ही हो सकते हैं कोई दूसरा नहीं हो सकता कि किसी तरह से जलाशंध को इस बात के लिए राजी कर लिया जाए कि वह भीमसेन के साथ में युद्ध कर और उस विष्णुज कृष्ण को सलाह दे रहे हैं कि महाराज जलासंघ ब्राह्मणों का भाव करने वाला है ब्रह्मण्य देव है ब्राह्मण भक्त हैं और आपको एक छल करना पड़ेगा कि आप अर्जुन और भीमसेन इन तीनों को ब्राह्मण का वेश धारण कराएंगे ब्राह्मण का बिजारण करके ब्राह्मण बनकर के जिस समय जरा ब्राह्मणों को दे रहा उस समय ब्राह्मण बनकर बनकर से, बन से बन के उससे कि हम तीन में से किसी एक के साथ में वो युद्ध करेंगे लौट करके वो भीमसेन को ही चलेगा वो इतना अभिमानी और भीमसेन के द्वारा दैरक्ष युद्ध में आप जरासंध को जीत सकते हैं ये वो मार्ग होगा जिसमें सांप मर जाएगा नटिया लठिया ले टूटेगी अन्यथा सेना लेकर के गए तो युद्ध बहुत लंबा चल सकता है और उस युद्ध में नुकसान भी बहुत होगा जनहनी भी बहुत ज्यादा होगी और श्री कृष्ण ने ऐसा ही किया कृष्ण बोले ठीक है उस दूत को तो लौटा दिया कि तुम जाओ हम आएंगे चिंता नहीं करें जल्दी ही हम आ आश्वासन दिया।, दिया और श्रीकृष्ण जाने की तैयारी करने लगे अब नया नया कहीं द्वारका से जान विवाह के बाद में ये ज्यादा दिन भी नहीं हुए हैं कहीं बाहर आगे जाना हुआ भी नहीं है सत्यभामा जी के हमको कौन पूछे बड़ी रानी को ले जाया जाएगा रुक्मणी को रुक्मणी जी कह रही है हमको कौन पूछे अभी अभी नया ब्याज हुआ है सत्यभामा को ले जाया जाएगा अन्य कह रही है हमको ऐसी ही है भीड़ भारत हमको कौन ले श्री कृष्ण बोले भाई नारायण बध हो हम चलेंगे कि नहीं लिस्ट में हमारा नाम है कि नहीं श्री तो तो कृष्ण के सबकी पूरा का पूरा द्वार सारा सामान उसको गांवों के ऊपर लादा गया अब दूध भी चाहिए भैंस भी चाहिए घोड़े भी चाहिए उनके अस्तव भी चाहिए उनके जो है वे भी चाहिए तो नौकर चाकर तो भी सब चले को का काम है समय गए ऐसा तो है आश्री की शादी तो ये तो है नहीं एक दिन का काम है, गए और शादी की रिसेप्शन और चले आए लबाम करे ऐसा तो है नहीं वो तो राय काम है तो सौर नो और चौपर नोकर चौपर उनके तो दूर का रास्ता तो लग लग जा रहे सामान जा रहा है रानियों का सामान अलग लड़ रहा है ये चीज नहीं छूट जाए ये चीज नहीं छूट जाए उस दिन में ये पहनूंगे और ये पहनूंगे साड़ियों की पूरी लिस्ट और पूरी की पूरी लिस्ट सही कोई चीज छूट नहीं जाए तो बहुत जरूरी है इसके तो भी चले। उस तो पूरा बहुत भारी सामान उसको भी फिर रानी को संग में लेकर के अलग अलग रस्ते होकर श्री कृष्ण ने विराजमान किया और उस समय श्री कृष्ण का द्वारका पूरी की पूरी चली तो पूरी द्वारका उठ करके मानो जा रही है इन में और श्री महाराज भारी कृष्ण आएंगे ये चाहिए ये धन यहाँ पर होगा और कृष्ण का स्थान यहाँ पर इस वाणी का और यहाँ पर इस वाणी का सर्व के एक्शन लगा दिए गए हैं अलग अलग पूरे कर दिए गए हैं श्री कृष्ण का पूरा स्थान बहुत बड़ा मैदान उसमें सारे पुष्ठ का चिंता भी पढ़कर उन सबों को सही साथ दे दे उनकी से उनके डेरा पड़ गए हैं मौकर छाकर उनकी लैंडोली पहले से पहुंच गई तो उनको गोविंद ग्रह मांगे उस समय श्री कृष्ण युधिष्ठ महाराज के पास में पहुंचे और युद्ध महाराज के पास में पहुंच करके गोविंदम ग्रह आज गोविंद को अपने घर ला करके क्या कहना बड़ा आनंद हो हो हो रहा है उनके जिनके बेटा गए गए हैं हैं साथ में चले हैं तो को है। तो को पुत्र पुत्र, पुत्र साथ को साथ में लेकर के जो भी उस समय तक उपस्थित जो में जो आ गए हैं उन तो सबको लेकर के प्रद्युन व्यक्ति तो उन सबको लेकर के श्रीकृष्ण तो तो को उस समय विशेष रूप से द्वारका की रक्षा करने के लिए छोड़ना प्रद्यु इससे लगता है कि प्रद्युम्ब उस समय था बलमान हो थे और बड़े हो गए थे तो द्वारका को संभालने के लिए श्री को छोड़ दिया जिस समय शाह आक्रमण करेगा द्वारका में उस समय श्री के साथ में शाह श्रीकृष्ण तो है राय और प्रद्युम्बय तो श्री उद्यु समेत इसलिए सेनापति बनने के लायक बन रहे और राजको उनको घर को उनके ऊपर को छोड़ा भी जा सकता है तो गोवंदन ग्रह देव देवेश माधुर्षि आज देव देवेश माधुर् है बड़े बड़े इंद्रत्यादि देवेश वे भी उनका आदर कर रहे हैं श्री कृष्ण की पूजा करने के लिए बैठते तो ये लग रहा है कहा धनु और कहा इनको विराजमान कर पूजन करते समय श्री युधिष्ठ सर्व कृत्य भूल गए पूजा लग प्रेम का सीधा हो रहा है इसलिए प्रेम में विभल हो रहे हैं सर्वसंपट भूल गए गुजरात में लोग आता है गुजराती में संपट भूल जाता है मन ये जो क्रम है वो क्रम भूल गए तो आज श्री पूरा संपट भूल गए कैसे पूजा की जाए इसकी पूरी व्यवस्था किसको भी भूल गए हैं कम भूल गए पूजा पूजा कृत्य क्योंकि प्रमाण प्रमाण में अत्यंत अत्यंत आनंद भोजन के विराजमान कृष्ण जैसे ही पहुंचे वैसे ही श्री अर्जुन सबसे पहले आगे बढ़कर के श्रीकृष्ण का स्वागत कर रहे हैं और श्रीकृष्ण ने अर्जुन को अपने हृदय से लगाया युधिष्ठ आए श्रीकृष्ण कृष्ण युधिष्ठ को प्रणाम कर रहे हैं युधिष्ठ अंजलि बांध करके कृष्ण के प्रणाम को स्वीकार कर रहे हैं भीमसेन आए श्री ने भीमसेन को प्रणाम किया उसके पहले ही कृष्ण को उठाकर करके प्रणाम करें करें उसके पहले ही आपने लगा दिया श्री अपने और सहदेव दोनों के दोनों श्री कृष्ण को प्रणाम करते हुए विराजमान है श्री कुंती जी आई कुंती जी ने कहकर के बेटा बेटा कहकर के श्री कृष्ण को अपनी छाती से रूरा जी ने लगा दिया है झरझर हो रही है घूघ में से श्री उत्तराधि आई और उत्तर आकर के उस समय श्री सुब्रा आई और सुभद्रा भैया भैया घूंगट में कुछ करके भैया भैया भैया से कुछ श्री सुभद्रा जितने भी सेवक है वे सब पृथ्वी के ऊपर झुक करके सिर रख करके श्री कृष्ण के पृथ्वी के ऊपर से रख करके श्री कृष्ण को प्रणाम कर रहे हैं और श्री कृष्ण उस समय अभय हस्त अपना कंधे के बराबर अभय हस्त को आशीर्वाद कर रहे हैं जितनी भी प्रजा वो पुष्ट पुष्टि कर रही है आप दृष्टि मात्र से प्रजा को देख करके उनको अनुग्रह करते हुए इस प्रकार यथा योग्य जिसका जैसा अधिकार है उस अधिकार के अनुसार सब लोग श्री कृष्ण को प्रणाम कर रहे हैं और श्री कृष्ण भी यथा योग्य सर्वघा करते हुए विराजमान हो रहे हैं गोविंद तो हम ग्रह मानिए आज गोविंद मेरे यहाँ पधारे हैं श्री युधि ने किन्दर पृस्थल में सारे की सारी व्यवस्था पूरी श्री कृष्ण की सेवा में लगा दी कहीं को कोई असुविधा न हो पहले से सारी व्यवस्था बना करके रखी है श्री कृष्ण कह रहे हैं राजा कोई चिंता नहीं तो हम घर पे आ गए अब चिंता मत करो जो भी काम करना है मैं मुझे बताओ मैं करूंगा कहीं कैबिनेट की मीटिंग हुई कृष्ण ने कहा सब लोगों को भाई काम पहले से बात करो रायदी में सबने अपने अपने काम बांध दिए कृष्ण ने कहा जो काम कोई नहीं ना उसके लिए हम तो काम ऐसे थे जिनको किसी एक काम जो तो था ब्राह्मणों के चरण धोने का काम और दूसरा काम था जूठन पत्तल उठाने का काम वैश्विक इसमें सब बचावे श्री कृष्ण ने कहा बस ये काम हमारे हो गए अब इनको कोई विश्व नहीं ये होता यह हमने कृष्ण पादा बने जाने की जो सेवा है वो रसोई का काम कार्य संभालने की सारी सेवा ग्रहण की है श्री द्रौपदी जी ने और रोस्ते का जो काम है वो भीम से तो जो स्वयं खाने वाला होता तो दूसरे को पिलाया गया जो, जो स्वयं चेहर चेहर करके खाने वाला दूसरे तो को इसलिए भोजन कराने का जो काम है वो तो भी है और उस राजस्व व्यक्ति में जो धन का काम था कैश का काम वो सारा कैश का काम दिया दुर्योधन दुर्योधन मन में चल रहा था युधिष्ठिर से और यह चाह रहा था कि खजाना किसी तरह से खाली हो गया और युधिष्ठिर ने कृष्ण के कहने से सारा जो तिजोरी का काम था वो दुनिया कोई को प्रदान किया जहां पर पांच रुपये खर्च करने हो वहां पर पचास रुपए खर्च करने के लिए थे किसी तरह से खजाना खा खाली हो गया है पर दुर्योधन के हाथ में चक्र का चिन्ह था। ये जितना खर्च करे उतना ही खजाने में पैसा से आया? विशेषता थी। कृष्ण जानते थे इसलिए खजाना खाली हो नहीं रहा है और ये चाहे किस तरह से खजाना खाली होता है, और कहीं बीच में तमाशा हो जाए दुर्योधन का युनिष्ट की ताली बन कि पैसा नहीं है आप कैसे होगा समझा की पंदर कैसे होगी ऐसा कोई मौका आना चाहिए ये तो चाह रहा जितनी भी सामग्री हो जितनी की पूरी व्यवस्था वो सहद को दी है तो सारी व्यवस्थाएं सब लोगों ने पूरी तरह से संभाल ली है श्री कृष्ण चरण होने की सेवा में वो तो समय पहले से ही लग सारी दिशाएं जीतने में आए पर सारी दिशाएं जीतने में आने पर भी पूर्व दिशा जीतने में नहीं आए मध्यप्रदेश पटना बिहार वो अभी जीतने में नहीं आएंगे उस समय श्री कृष्ण आप उद्धव जी के वचन को याद करके के पास में पहुंचे ब्राह्मणों को ताल दे भीड़ लगी हुई है ब्राह्मणों का लगे हुए हैं है, अर्जुन तो विचार कर रहे हैं भैया इस भीड़ में कहा भीतर जाए कैसे जाए श्री कृष्ण बोले मैं आपको उपाय करता हूं सुहाव पूछे करके बोले राजा विद्युत दूर दूर तो हम पीछे गाँव के ही ब्राह्मण है और हम दूर से आए हुए है दूर वालों का भी ध्यान रखना ऐसा नहीं हो कि हो जाए कि भाई हो गया हो गया भंडारण पूरा हुआ ऐसा नहीं हो जाए भैया कि कहीं हरि हरी बोल हरी बोल हो जाए ऐसा नहीं जब हरी हर हो है तो फिर किसी को पीछे नहीं रहना चाहिए जलासिन बोला अरे आगे आ जाओ आ जाओ अरे भाई इनको आने तो दूर से आए जलासंघ का प्रभाव देख के श्री अर्जुन भीम से इन दोनों की तो सी गुंड हो गई श्री कृष्ण मन में विचार कि तुम यदि चुप हो गए तो सारी बात बिगड़ जाएगी तो श्री कृष्ण उस समय बोले बोले राजा बड़ी दूर से आए हैं जो मांगेंगे वो लेंगे जरा संध्या बोले नये मानता आए हैं, अरे जो दैनिक चीज होगी वही तो दी जाएंगे जो बट रहा है वही तो दिया जाएगा बोले राजा हम ये तू तो जो रहा है, नहीं आए है हम चूर मांगने वाले ब्राह्मण नहीं है हम जो मांगेंगे हमारी जो इच्छा है वो चीज मुझसे तो लेंगे बोले ऐसा कही होता है मतलब आज दाता के मुझसे नई बात सुन रहे हैं बड़े बड़े दाता हुए जिन्होंने नदने की चीज भी प्राप्त कर दी बोले कौन श्री बोले बहुत से बोले कोई नाम है नहीं बहुत से तो बहुत कहने से कोई काम थोड़ी चलेगा कोई तो एक तो नाम तो बताओ उस समय श्री कृष्ण तुरंत बोले बोल बहुत से हिले बलराजा जैसे जिन्होंने अपने आप को भी प्रदान कर दिया अपने जानबूझ करके अपने सारे राज्य को प्रदान कर दिया रंग हरिशचंद्रो रंगदेवृत शिविर बलि कपो तो बहुत जलासंध बच पहचान लिया बोले तुम हो कौन तुम ब्राह्मण तो तुम तो कि कि तो ना किया वो सारे नाम क्षत्रियों से शुरू किए हरिश्चंद्रंथ देव फिर पुंपति शिवी पुंच के अगर किसी ब्राह्मण का शिवी का नाम तुमने ले लिया ये भी भी भी तो सब के नाम पहले तुमको मालूम मालूम हो तुम्हारे तुम्हारे गले का स्वर जैसा पड़ा। और भी है और हाथ में धनुष को खींचने के तुम कौन हो बोलो तो काम बोले लो यहां पर तो प्रथम का पाता है पहली बार आए और पहले बचन में ही पकड़े पहचान लिया कि हम तो हैं। इनको घबराते हुए चेहरे का रंग देखा, तुरंत बोले, बोले राजा तू बड़ा चतोर है वास्तव में बहुत बुद्धिमान है हम चूर मांगने वाले ब्राह्मण नहीं हैं, हम क्षत्रिय और घबराएंगा तुझसे क्षत्रियों वाली बात ही मांगेंगे हम तुझसे के लिए आए। का करके तो तो तेरा इतना है कि हम तुझे भी दे भी चेलेंज देने तो चेल के लिए आए हैं। हम तीन हैं। हम तीन में से किसी एक को तू चुनने और उसके साथ में भी हम तीनों छत्री हैं जलासंद हो युद्ध मांग रहे हो तो चार तो तो महीने तुम्हें त्विथ तो युद्ध दिया और ये तो बताओ तुम हो कौन बोले तू पूछता जा ये काले काले से घेटा जैसे मोटे मोटे दिख रहे हैं ये कौन है ये है पांडवों में मध्यम भीम से गोरे गोरे हंसते हुए शरीर के लंबे लंबे दिख रहे हैं ये ये कौन है? बोल इनके छोटे भाई अर्जुन बोला बोले अरे काले ब्राह्मण इन दोनों के मुंह में तो जमान नहीं है तुम ही चवल चावल कर रहे हो तरफ से ये दोस्त तो बोल नहीं रहे तुम कौन हो श्री सते हुए बोले कि बच्चा मुझे गया क्या? अम्मा कृष्णम दोनों के मामा का बेटा भैया मैं याद कर ले सत्रह बार मैंने तुझे धूल चटाई और तुझे जान बुझ करके भागने दिया मैं तो किसी भी समय पकड़ करके वही रगड़ देता मेरी चेब चक्की पिसला शत्रु ने कृष्ण एक बार जता दिया तो अपने आप को विश्व विजय समझता है जब जोर से हंसा तो मुझे लग रहा था कि यह शक्ल पहले से देखी हुई है कृष्ण इतनी चतराई के बाद कोई दूसरा नहीं कर सकता है ठीक है तेरे साथ में तुम्हें तो युद्ध करूंगा नहीं क्योंकि तुझे मैंने देख लिया है तू जीतता है तो युद्ध करता है और हारता है तो रन छोड़कर तो तो के भाग जाता तो है में अरे कि किसी के पराजित कर लिया क्या बड़ी बात हुई तो अर्जुन के साथ में युद्ध नहीं करूंगा हाँ भीड़ से मेरे बराबर का अवचार्य तो है तो भीमसेन के साथ में युद्ध किया और 28 दिन तक युद्ध करने अट्ठाईस इशारे में बोले दादा मेरे बस की बात नहीं है आज और अब मैं युद्ध भूमि छोड़ करके भाग रहा हूं पलायन कर रहा मैं नहीं जीत सकता हूं मैंने सारे दांव लगा लिए भीम से को मैं समर्थ नहीं उत्पन्न हुआ था उस समय जरा कांथर के नामक एक राक्षसी थी थे। ये दो तो मरे हुए टुकड़े उत्पन्न हुए थे दोनों तो टुकड़ों को उस जरा के जीव जीव कहकर जोड़ दिया तो इसके जो जोड़ का जो हिस्सा है वह कमजोर है हम सब दो टकोड़ों में उत्पन्न हुए जोड़े उठे और कहीं ना कहीं हमारे चेहरे का आधा भाग और दूसरा भाग इनमें भी एक भाग कहीं स्त्री के गुणों को एक भाग पुरुष के गुणों को भी धारण करके ग्रहान होता है कहीं वो दो भाग तो जो दो भाग है वो तो दो भाग कहीं अलग होगा ना विराजमान है उस समय चराश को उसने से चीर दिया है तो से चीर करके जब विपरीत दिशाओं में देखा तो फिर वे दो भाग जोड़े गए और इस समय विजय करके श्री कृष्ण जो बधाई सबसे पहले श्री कृष्ण जलाशंध को मारने के बाद में बीस हजार राजाओं के कारागार में और कारागार में जाकर के जैसे ही दर्शन दिए श्री कृष्ण के दर्शन करके बीस हजार राजाओं में शुद्धा भक्ति उत्पन्न और शुद्धा ज्ञान काम से आम रूप जो शुद्ध भक्ति है तो शुद्ध के श्लोक को बहुत से श्लोक पढ़े और उनने अंत में शुद्ध भक्ति के को पढ़ा कहा कृष्ण आये वासुदेव आये हरे परमात्मा ने प्रे गोविंद आये और उसमें श्री कृष्ण के माधुर्य काली में गोविंदा कहकर के, के श्री विजेंद्र स्वरूप उसको अवतारी के स्वरूप के रूप में ध्यान विराजमान है वे, वे वासुदेव होकर के जीव के अंतरियाल होकर के विराजमान है हरे सारे कष्टों को दूर करने वाले हैं परमात्मा साक्षी और सृष्टि के कारण है शरणागति यदि ग्रहण कर ले तो उसके सारे क्लेश नष्ट हो जाएंगे उनका मूल स्वरूप कौन सा है जिसका है दर्शन कर रहे हैं ये गोविंद स्वरूप यही मूल स्वरूप नमो नम लेकर हमें कुछ नहीं चाहिए हमें अब राज्य पाने पर क्या होता है इसके कारण और कार्य दोनों को हमने देख दे। राज्य के कारण के द्वारा अभिमान की प्राप्ति आती है स्वार्थ की प्राप्ति आती है और हम लोग राजा बनकर के प्रजा का शोषण करते रहे अभिमान में चूर रहे इससे राज्यपाल हमको नहीं चाहिए और उस अभिमान के कारण ही अपने प्रजा धर्म का त्याग करके हमने प्रजाकरण शोषण किया उन के कारण ही हमको चरणों हम हम को छोड़ करके कोई और वस्तु नहीं चाहेंगे ये जो श्लोक है वो तो शुद्ध भक्ति का श्लोक है और इसकी श्री चिम्बो स्वामी जी ने जो रश्मि ने टीका की है वो तो टीका बिल्कुल शुद्ध भक्ति की टीका इन राजा के हृदय में शुद्ध भक्ति देख करकेशीन हमें अपनी सेवा ली थी ये अनुकाश कर श्री कृष्ण प्रसन्न हो गए और उस समय श्री कृष्ण ने इन राजाओं को धैर्य लिखा बोले ठीक है आप तुम्हारी बुधि ठीक चला रहे मेरे आदेश के अनुसार मेरे अनुरोध होकर के तुम प्रजा का सम्यक प्रकार से पालन करते हुए दे भक्ति का तात्पर्य ये नहीं है कि अपने कर्तव्य से चुरा लिया जाए कर्तव्य से समाज से पलायन करना यह भक्ति नहीं सिखाती है भक्ति कृष्ण समर्पित होकर के अपने प्रत्येक कर्म को कर्म योग बनाते हुए भक्ति का अंग और और भक्ति का बनाते बनाते हुए हुए वह उपदेश प्रदान करती है और बनाते हुए। तो तो हुए। मेरे आदेश से तुम अभी राज्य करो फिर राज्य का त्याग करके मेरा आराधन करके अंग में मुझे प्राप्त करोगे ऐसा आदेश बना श्री कृष्ण जिस समय आए करके शंख धू धू कर के शंख बजाया कृष्ण का शंख है उसकी आवाज़ जब वो कृष्ण विजय प्राप्त करके आए हैं इसीलिए शंख ध्वनि विजय की सूचना दे रही है इससे बड़े स्वागत के साथ में उत्साह के साथ में कृष्ण का स्वागत करने के लिए जब प्रस्तुत हुए श्री कृष्ण प्रणाम करते हुए युधिष्ठिर से कह रहे हैं कि दादा भीमसेन की कृपा से आज जरासंघ जीतने में आ गया युधिष्ट बोध ने कृष्ण रहने दो रहने दो भीमसेन की कृपा होती भीमसेन का पराक्रम होता तो भीमसेन पहले ही जीत लेता भीमसेन पहले हार करके आया जरासंघ से पूर्व दिशा में भीमसेन को भेजा भी था विजयी थी वि� पूर्विशा है ये सारी कृपा तुम्हारी ही है और ये बात का दृढ़ विश्वास हो गया कि जो कुछ भी अच्छा हो रहा है वह कृष्ण कृपा के कारण ही हो रहा ये जुष्ट आज मैं कृष्ण कृपा के कारण ही इस बहुत बड़े आयोजन को कर सकते में का संकल्प लेकर के विराजमान हुआ हूं इस अपनी बुद्धि योगों को इसी तरह बुद्धि योग में का बुद्धियों का कि भगवत से ही ही सब कुछ होगा भगवान मुझे शक्ति देंगे को इस इस के द्वारा मैं आज कार्य आगे बढ़ाने समर्थ होने श्री गोनंद की पूजा करते करके तो उसी ए, इस का स्मरण स्मरण कि प्रेम राज्य की एक विशेषता है कि यहां विस्मृति ही स्मृति है अन्य सारी पूजा की विधि को भी प्रश्नोपस्थित हुआ कि अग्र पूजा किसको की जाए किसकी की जाए उस समय संग्रह एक मत से कहना चाह रहे हैं कि कृष्ण की पूजा की जाएगी भगवान पति सातोध ही उच्च सिंह पर विराजमान करके पूजा करने के योग्य इस पूरी सभा में हमें दिख रहे हैं ये सब अपने हृदय में विचार कर रहे हैं परंतु तो जैसे कोई बोलने के लिए जरा सा उचके वहां पर बैठा हुआ है एक चरोपा वो घहटू पकड़ करके बैठा एक चुप चुप बोल पकड़ता किसी को बोलने मिले किसी को आम दिखाए बोला भी तो समझा किसी को आम दिखाए किसी को तर्जी दिखाए किसी का घटू पकड़ करके दबा ले किसी को बोल भी नहीं, सब जान रहे हैं कि जैसे ही हमने कृष्ण का नाम लिया वैसे ही उठकर के खड़ा हो जाएगा और विष्णु को डालिया देना प्रारंभ कर देगा भवन बिंदा कौन समय कहीं भवन बिंदा के हम कारण नहीं बनिया ये मन विचार करके अमश नहीं हो जाए हमारे कारण वो, वो सारी हारी हमारे सिर पर टूटे ऐसा नहीं हो जाए इससे कोई बोल नहीं मा उस समय श्री भी शब्द के देख रहे हैं कि इस सभा में वशिष्ठ जैसे बहुत से ब्रह्म ज्ञानी बैठे अचानक राजे सभा में कहीं हजार गाय बाधी गई थी अचानक राजा ने कहा कि इन गायों को जो ब्रह्म है वह खोल करके ले जाए उस समय श्री वशिष्ठ जी आगे आए और वशिष्ठ जी ने अपने शिष्य से कहा इन गायों को खोल ली समयों ने वशिष्ठ से शास्त्र किया और वशिष्ठ जी ने उत्तर दिया ने वो चैत्र को गांधी और गांधी बोले मेरे प्रश्नों का आपको उत्तर देना पड़ेगा और गांधी ने उसने यह विश्व किया कि के जगत किस पर टिका हुआ है तो कहा शेषनाथ पर शेषनाथ किस पर टिके हुए हैं बोलो तो कहीं श्री नारायण पर टिके हुए हैं? नारायण किस पर टिके हुए हैं तो नारायण अपनी महमा में नारायण की मेहमा किस पर टिकी हुई है महमा अपने पर टिकी हुई है बोल वो महमा किस पर टिकी हुई है उस समय बोले तुम अच प्रश्नों को कर रही हो उस समय ने ये ने दिया कि नहीं को जानने वाले श्री वशिष्ठ हैं और ये जो को खोल करके ले जा रहे हैं वास्तव में इस सवाल में बिल्कुल तत्व को जानने वाले ये ही हैं और उनको ये अहंकार यहाँ पर भी वशिष्ठ को की पर वशिष्ठ की अपेक्षा और साथ ही साथ में शरीर के बल में भी सर्वश्रेष्ठ बिराजमान है श्री पिता जो वशिष्ठ से ज्ञान में कम दें का पूजन किया गया पूजन फिर किसी ने विचार किया कि नहीं उनके भी किसने करना तो शिष्य का पूजन कैसे किया जाएगा तो परश्राम है परश्राम पूजन किया जाए फिर विचार आया बोले नहीं परश्राम का पूजन करना उचित नहीं है परशुराम जीव कोटि में को है वे आवेश अवतार है मुख्य अवतार नहीं को आवेश अवतार कहा गया जबकि यहाँ पर मुख्य अवतार श्री कृष्ण विराजमान है शास्त्र कहते हैं चार कला अनुसार कृष्ण स्वयं इसलिए अग्र पूजा यहाँ पर श्री कृष्ण की हो जाए के मन की बात को सुन करके वहां पर बहुत से लोग उचकने लगे और सब कहते कहना चाहते आना बोले इतने नहीं वो आकर के मुंह बंद कर ले एक पर निकाले चुप चुप घटपुटवा करके घटवाते समय श्री विष्णुतामे ने श्री सहदेव से बोले सहदेव हम तुमको अधिकृत करते हमारे सत्य मन को तुम जानते हो शास्त्र के तत्व को जानते हो तो इस सभा के को पहचानते हुए और शास्त्र के तात्पर्य के जो तुमको उचित लगे, वह तुम बताओ हम तुमको अधिकृत करते हैं तुम जो होंगे उसको स्वीकार करेंगे यदि वो अनुचित नहीं हुए तो उस समय श्री सहदेव स्पष्ट रूप से बोले कि श्रेष्ठ वास्तव में अग्र पूजा का अधिकारी कोई है तो वे श्री भगवान अच्छु जो सारे गुणों से युक्त विद्या सबसे युक्त होकर के ब्रजमान हैं वे ही उच्च शासन पर ब्रह्मान करके पूजन कर देने और ऐसे जो कहा वैसे ही श्री सब लोग दम धन्य कहकर के प्रशंसा कर रहे हैं शिष्पाल नहीं रहा गया शिष्पाल सुषपाल करने लगा गाली देने लगा सारे तलवार कर तैयार नहीं ये ने मन विचार किया कि ये क्या हो रहा है ये यज्ञ यकिन, इस यज्ञ का मंडल है और यहाँ पर तो ये पांडव तलवार खींच करके खड़े हो गए हैं और पांडवों ने जैसे तलवार की मुठके ऊपर हाथ रखा तुरंत तो ही सुषपाल तलवार ढाल लेकर के ये तो तैयार हो गया सामने ख्याल दिख रहा है युद्ध करने के और यदि यहाँ पर रक्त की एक बूंद भी गिर गई तो कितनी कठिन से ये यज्ञ हुआ है और अंदर पूजा का समय आया है इतना यज्ञ का विधान संपर्ण हो चुका है एक बूंद भी रक्त की यहां गिर गई तो पूरा यज्ञ मटिया मेट हो जाएगा खुद से करना पड़ेगा इतना समय इतना मिट्टी में लूट जाए श्री कृष्ण बोले कोई भी अस्त्र नहीं उठाया मुझसे कोई बात कही जा रही है मैं इतना समर्थ हूं मुझे आप लोगों की आवश्यकता नहीं है आप लोग भले चाहे तो यहां से जा सकते सब सब कह रहे हैं प्रभु आपकी सुनकर के हम कैसे रह सकते हैं कोई नहीं नई सकते हैं शिशु पर गाली दे जा रहा है आप कह रहे हैं बेटा चाहे तू सौ दे और चाहे हजार देम तो नहीं है कि सौ गाली देगा तब तक, तक तो मैं निर्वेकार रहूंगा और एक सौ भी गाली देने पर मेरे हृदय में पिकार आ जाएगा ऐसा नहीं मैं सदा ही निर्णय माया की हूं स्व नहीं ला गाली दे, दे, दे। तभी कोई असर नहीं होता जब शिषपाल ने देखा कि गाली में गाली दिए जा रहा हूं पर कृष्ण के ऊपर कोई असर नहीं है तो उसने आवेश में आकर के कृष्ण के साथ में कृष्ण के भक्तों और पांडवों की भी नृत्य फाइल मैं गुणातीत हूँ परंतु मैं भक्त प्रसल हूं जब कोई भक्त की निंदा करेगा उसको मैं स्वीकार नहीं कर सकता हूं कोई मेरी निंदा करता रहे वो अपने पाप के कारण खुद जाएगा मैं उसको ऊपर नहीं करता हूँ उसके अपने कर्म ही उसको मैं में डाले भगवान निंदा करने का परंतु मेरे सामने यदि कोई वैष्णव की निंदा करेगा भक्त की निंदा करेगा वो मुझे सहन नहीं हुआ और श्री कृष्ण ने उस समय चक्र का प्रयोग किया और गाली देते का हुए का सिर शिष्य दिया शिष्य की ज्योति कृष्ण चरण में एक बूंद भी उस समय उस यज्ञ मंडप में नहीं गिरी और शिष्यपाल का पूरा का पूरा शरीर ही कहीं आधार विराजमान हो गया अंतर्धाम हो गया यज्ञ मंडल पूरी तरह से पवित्र का पवित्र ही बना रहा उसमें कहीं भी नहीं था इस प्रकार श्री कृष्ण विधान करते तो हुए श्री प्रेमी जब युधिष्ठिर कृष्ण का विस्मरण करता तो कृष्ण के स्मरण में अन्य जितनी भी वस्तुएं हैं उनका स्मरण करते हुए विरामान होते हैं श्री हरि गुप्त जय जय गोपाल श्री राम हरिजय राम हरिता